जैसे व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है वैसे ही समाज भी बूढ़े हो जाते और जैसे एक व्यक्ति मरता है वैसे ही समाज और संस्कृतियां भी मरती लेकिन कोई व्यक्ति न बूढ़े होने से इनकार कर सकता है और न मरने से लेकिन कोई समाज कोई संस्कृति कोई सभ्यता यदि चाहे तो बूढ़े होने और मरने से इनकार कर सकती लेकिन जो समाज मरने से इंकार कर देगा उसका नया जीवन पैदा होना बंद हो जाता है मरने से इंकार करना आसान है लेकिन अगर नया जीवन मिलना बंद हो जाए तो फिर एक तरह का मरा हुआ जीवन शुरू होता है ऐसा इस देश में हो गया है इस देश की संस्कृति और सभ्यता बहुत दिनों से जन्म लेना बंद कर दिए हजारों साल से हम वैसे ही हैं जैसे थे और यदि हमें कोई परिवर्तन भी हुए हैं तो वे परिवर्तन बाहर से आए हैं हमारे भीतर से नहीं यदि हम आगे भी बढ़े हैं तो वो आगे बढ़ना दूसरों के धक्कों से हुआ है हमारी अंतरात्मा से नहीं हम मजबूरी में आगे बढ़े हैं हमारे प्राण पीछे से ही जकड़े हुए ये हमारा समाज करीब करीब मरा हुआ समाज है और इसमें नए जीवन के अंक उराने बहुत जमाने हुए तब से बंद हो गए लेकिन हम इस बात से न दुखी हैं न परेशान हैं बल्कि हम इस बात से बहुत खुश हैं और बहुत सौभाग्यशाली सौभा अपने को मानते है हम निरंतर ये कहे चले जाते हैं कि हमसे पुरानी कोई सभ्यता नहीं है हम ये भी कहे चले जाते हैं कि हमारी किताबों से ज्यादा पुरानी कोई किताब नहीं हमारे मंदिरों से ज्यादा पुराने कोई मंजिर नहीं और हमें कभी ये ख्याल नहीं आता कि पुराने पन का ये शोरगुल इस बात का सबूत है कि हमने नया होना बंद कर दिया है तभी हम पुराने की इतनी बातें करते हैं। जो नया होने की क्षमता रखता है वो पुराने को विसर्जित कर देता है और रोज नया हो जाता है जो नया होने की क्षमता हो देता है वो पुराने गीत ही गाए चले जाता है पुरानी कहानियां ही पढ़े चले जाता है पुराने नाम, पुराने नाम, को ही सिर पे लिए चला जाता है, लेकिन इन सब का बोझ मृत बोझ होता है डेडवेट होता है उसके पीछे देश की प्रतिभा और आत्मा दबती है और नष्ट होती है विकसित नहीं होती इसलिए हमसे ज्यादा उदास कौन इस समय पृथ्वी पर कोई भी नहीं हमारी उदासी ऐसे हो गई जैसे किसी पुराने खंडहर की हालत हो जाती है जैसे कोई मकान बहुत दिनों से खंडहर पड़ा हो धूल जम गई हो कचरा इकट्ठा हो गया हो ऐसे ही हमारा मन हो गया है नए जीवन की धाराएं जहां बंद हो जाती हैं, वहां जीवन उदास हो ही जाता है और जब नए जीवन की धाराएं रुक जाती है वहाँ सड़ांड और गंदगी भी पैदा हो जाती जैसे हम किसी नदी को रोकते, तो फिर नदी सड़ेगी गंदी होगी ऐसे ही भारत की चेतना की धारा रुक गई है सड़ती है गंदी होती है इसलिए चारों तरफ सब सप्तम की शाम है आपके गांव के रास्तों पर ही कूड़ा करकट और गंदगी भरी है ऐसा नहीं है पूरे मुल्क के मन की हालत आपके गांव के रास्तों जैसी हो गई लेकिन गांवों के रास्ते तो दिखाई पड़ते हैं, मन के रास्ते दिखाई भी नहीं पड़ते और गाँव के रास्ते तो हम आज नहीं कल बदल ही रहेंगे दुनिया इन रास्तों को बर्दाश्त नहीं करेगी लेकिन मन के रास्ते चूंकि दिखाई नहीं पड़ते कौन बदलेगा कौन ख्याल देगा और खतरा यह है कि बाहर के रास्ते ठीक हो जाएंगे और भीतर के रास्ते गंदे ही रहेंगे तो बाहर के रास्तों के ठीक होने से भी बहुत कुछ फिर नहीं हो सकता नई चीजें तो हमारे देश में भी आ गई हैं, मकान नए बन रहे हैं बच्चे रोज नए पैदा होते हैं लेकिन दिमाग हमारा पुराना का पुराना ही रहा चला जाता है और वो पुराना इतना पुराना हो गया है साधारण पुराना नहीं है वो बीता हुआ कल नहीं है हजारों साल पुराना हो गया है अगर हम समाज के नियम उठा के देखें तो मनु महाराज के बाद हम कहीं आगे नहीं बढ़े मनु महाराज को हुए कम से कम साढ़े तीन हजार वर्ष तो हो ही गया होगा मनु ने जिस सूद्र को जन्म दिया था वो आज भी जिंदा है और आज भी सूद्र को मिटाने की बातें क्रांतिकारी समझी जाती है सूद्र को मिटाने की बातें जब क्रांतिकारी समझी जाती हो तो समझना चाहिए सूद्र बहुत मजबूत है साढ़े तीन हजार वर्ष पहले किसी आदमी ने एक नियम बनाया था वो अब तक जिंदा है मिटता नहीं खत्म नहीं होता मालूम किस अतीत इतिहास में हमने भाग्य का तय किया था कि मनुष्य भाग्य से जीता है सारी पृथ्वी बदल डाली आदमी ने सब कुछ बदल डाला जो जो चीजें भाग्य से निर्धारित होती थी वो सब बदल डाली आदमी की उम्र बदल दी बीमारियां बदल दी आदमी का सब बदल डाला लेकिन हिंदुस्तान अब भी भाग्य के साथ जिये चला जाता है अब भी भाग्य के वृत्ति में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा आज भी ये देखने को मिल जाती है घटना की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का सड़क के किनारे बैठे हुए किसी जोशी से चारा ने दे के हाथ की रेखाएं दिखवा रहा है यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी हाथ की रेखाएं दिखवाएगा तो फिर इस भारत का क्या होगा नहीं वो कभी कभी इंकार भी करता है वह इन सब बातों को मानने से इंकार करता है लेकिन परीक्षा के समय विद्यार्थी भी हनुमान जी के मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है हमारा चित्र पुराना हम ऊपर से नए भी हो जाते हैं कपड़े हमारे नए हो गए हैं कपड़े हमारे वैसे हो गए हैं जिसकी दस्कारी दुनिया में होने चाहिए लेकिन भीतर हमारा आदमी पुराना हमारे पास साधन नए हो सब नया होता जा रहा है वो हम नया नहीं कर रहे हैं ये ख्याल रहे वो मजबूरी में दुनिया के धक्के हमको नया होने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो हमें नया होना पड़ रहा है लेकिन भीतर दुनिया हमें धक्के नहीं देती कोई हमें समझाने नहीं आता कोई हमें तोड़ने नहीं आता भीतर हम पुराने ही रहे चले जाते मैं कलकत्ते में एक डॉक्टर के घर रुका हुआ था बड़े डॉक्टर हैं एफ आर है, यूरोप में पढ़े और कलकत्ते में बड़ी प्रतिष्ठा है सांस को मुझे लेके सभा में जा रहे हैं। मैं निकला हूँ बाहर आए है उनकी लड़की को छींक आ गई डॉक्टर लड़की को छींक मैंने उनसे कहा तुम्हारी लड़की को छींक आये इससे मेरे रुकने का क्या संबंध और तुम्हारी लड़की को छींक आई है तुम डॉक्टर हो भली भांति जानते हो कि छींक आने के कारण क्या है तुम भी मुझे रोकते हो उन्होंने कहा वो तो मैं जानता हूं कि छींक आने के कारण क्या है फिर भी रुकने में हर्ज क्या है एक मिनट बात चले हैं मैंने कहा हर्ज बहुत बड़ा है तुम्हारी लड़की की छींक आने पर एक मिनट मेरे रुकने का सवाल नहीं है तुम्हारी लड़की की छींक आने पर रोकने की धारणा पूरे मुल्क की आत्मा को रोकने का सवाल है धारणा रोकने की धारणा खतरनाक है खतरना एक मिनट नहीं एक घंटे रोका जा सकता है वो सवाल नहीं है पड़ा बड़ा कमाल यह है कि हम अब भी इस भाषा में सोचते हैं इस दुनिया में बीसवीं सदी में तो फिर हम रुक जाएंगे हम आगे नहीं जा सकते और डॉक्टर भी ऐसा सोचता हो तब बहुत मुश्किल हो जाती है तब बहुत कठिन हो जाता है लेकिन ये हमारे सोचने के ढंग इतने मजबूत हो गए हैं लोहे के हो गए हैं कि नहीं हिलाना भी मुश्किल हो गया सच तो यह है कि इनके कारण हमने सोचना ही बंद कर दिया हम सोचते ही नहीं और हमारे देश में हजारों साल से ये भी समझाया जाता है सोचना मत सोचने के संबंध में बड़ी खिलाफत सोचने वाला आदमी अच्छा आदमी नहीं है क्योंकि सोचने वाला आदमी किसी ना किसी तरह का विद्रोह पैदा करता है जो नहीं सोचते वो आदमी कम भेड़े ज्यादा हो जाते हैं वो एक दूसरे के पीछे चलते चले जाते हैं आगे वाला चल रहा है इतना भर मेरे चलने के लिए काफी कारण होता है आगे वाले को भी यही कारण होता है कि उसके आगे वाला चल रहा है और पूरी भीड़ ऐसे ही चलती जाती है अगर कोई हिंदुस्तानी मस्तिष्क के भीतर घुस के पूछे कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो तो एक ही जवाब मिलेगा कि मेरे पिता ने भी ऐसा ही किया ये कोई जवाब है ये हमारा तो अपमान है ये हमारे पिता का भी अपमान है अगर हम पिता के भीतर भी घुस सके तो यही जवाब मिलेगा हजारों साल पीछे लौट जाए तो जवाब यही है क्योंकि ऐसा होता रहा इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं अब दुनिया भली भांति जानती है कि पानी कैसे गिरता है यज्ञों से न कभी पानी गिरा है न गिर सकता है लेकिन हम यज्ञों से पानी गिराने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। सारी दुनिया भली भांति जानती है कि नल में भी पानी ना आ रहा हो तो कितना ही यज्ञ करो तो नल की टोंटी से पानी नहीं निकाल सकते आकाश से पानी गिराना तो बहुत दूर की बात है एक कुआ सूख गया हो तो यज्ञ करने से कुएं में भी पानी में नहीं आ सकता आकाश से बादलों से पानी गिरा लेना तो बहुत कुछ लेकिन जमीन पर आकाश से पानी गिराया जा रहा है और जमीन पर ऐसे मुल्क हैं जहां पानी नहीं गिराना चाहते हैं वहां से बादलों को भी हटा रहे हैं और जहां पानी लाना चाहते हैं वहां भी बादल लाए जा रहे हैं लेकिन ये तभी होगा जब पुराना ख्याल हमारा टूट जाए हम तो सोचते हैं बादल वगैरह हटाने की जरूरत नहीं है हम तो सोचते हैं आग जला के कुछ मंत्र पढ़ने की जरूरत है हम तो सोचते हैं आग जला के गेहूं और घी फेंकने की जरूरत है गेहूं और घी की कमी है उसी को लाने के लिए यज्ञ किया जा रहा है उसमें हम गेहूं और घी जला रहे हैं और वो कभी आया नहीं आज तक तो पता नहीं चला नहीं तो हमने इतने यज्ञ किए हैं कि हमसे ज्यादा समृद्ध समाज पृथ्वी पर दूसरा नहीं होना चाहिए अमरीका में सुना नहीं की कभी कोई यज्ञ हुआ हो लेकिन धन आकाश से बरस गया है रूस ने तो सुना नहीं की यज्ञ करने वाले को पागल भेजेंगे कि क्या करेंगे लेकिन रूस की गरीबी मिट गई है और हम हम 5000 हजार से यज्ञ पर यज्ञ किए चले जाते हैं। लेकिन कोई पूछने को राजी नहीं कि क्या पाकलपन हो रहा है अब अगर सरकार कहती भी है कि हम यज्ञ नहीं होने देंगे गुजरात की तो वो भी जो कारण बताती है वो ये नहीं कि यज्ञ गलत है और पाप है और अधर्म है वो भी कारण यह कि गेहूं हमारे पास ज्यादा नहीं वो हम खर्चा नहीं देंगे इतनी हिम्मत उनकी भी नहीं होती की सीधी बात कहेंगे यज्ञ नहीं होने देंगे गेहूं का कोई सवाल नहीं है गेहूं ज्यादा हो तो भी नहीं होने देंगे गेहूं कितना ही हो हमारे पास जलाने को तो भी नहीं होने देंगे ये हिम्मत उनकी भी नहीं वो कहते राशन की कमी है इसलिए गेहूं मत जलाइए यज्ञ करने वाले बहुत उत्साह हो गए हम बिना गेहूं के भी यज्ञ कर लेते हैं फिर यज्ञ चलेगा यज्ञ नहीं रुकेगा जड़ी बूटी डाल देंगे मंत्र पढ़ लेंगे और तरह से काम कर लेंगे यज्ञ चलेगा लेकिन जो लोग इंकार करते हैं उनके भी इंकार करने के कारण बहुत जान नहीं है भीतर सीधी और साफ बात नहीं कहते कि तुम आके प्रयोगशाला में सिद्ध करके बताओ कि यज्ञ से क्या हो सकता है तुम कहते हो विश्व शांति हो सकती है यज्ञ से एक आदमी अशांत हो उसको शांत करके बता दो तो भी काफी एक पागल खाने में जाके यज्ञ करके दिखाओ कितने पागल शांत हो जाते हैं फिर हम मान लेंगे और जहां पूरी दुनिया पागल हो गई तुम्हारे यज्ञों से शांत हो जाए नहीं लेकिन फाल झूठा उपाय सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं करता कि गेहूं खराब होता है ये सवाल नहीं है बड़ा झूठे उपाय में हम जब तक उलझे रहते हैं तब तक सही उपाय नहीं खोजा जा सकता जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो ये हो जाती है अगर कोई आदमी सोचता है ताबीज बांधने से बीमारियां ठीक हो सकती हैं तो फिर दवाई का शास्त्र विकसित नहीं होगा उतना नुकसान ताबीज से नहीं है क्योंकि ताबीज से एक आदमी मरेगा दस आदमी मरेंगे बड़ा नुकसान जो है मेडिकल साइंस विकसित नहीं होगी उस मुल्क में जो कि भारी नुकसान मेडिकल साइंस तो तभी विकसित होगी जब हम खोजें किताबीजों से नहीं ओझा से नहीं पंडित से नहीं मंत्र से नहीं इनसे कुछ भी नहीं होता कुछ और खोजें कि बीमारी का कारण क्या है बीमारी कहां से आती है वहां हम बीमारी को तोड़ने की कोशिश करें बीमारी के कारण को मिटाएं। तो शायद बीमारी मिट सकती है आज रूस में या अमरीका में या स्वीडन में या स्विटरलैंड में बीमारियों का प्रतिशत इतना कम हो गया है कि दुनिया में इतना स्वस्थ आदमी कभी भी नहीं था उम्र इतनी बढ़ गई जिसका कोई हिसाब नहीं रूस में क्रांति हुई 1917 में तो उम्र केवल 23 वर्ष थी औसत उम्र आज रूस की औसत उम्र बहत्तर वर्ष है कहना चाहिए हर वर्ष एक वर्ष औसत उम्र भी बढ़ती चली गई स्वीडन और स्वीडन के मुल्कों में औसत उम्र 82 वर्ष है और वहां का वैज्ञानिक विचार कहता है कि अगर हम चाहें तो कोई कठिनाई नहीं कि आदमी को हम सौ वर्ष की आम औसत उम्र दे दें और जिस दिन 100 वर्ष औसत उम्र होगी उस दिन 250 वर्ष तक का बूढ़ा मिल सकेगा क्योंकि अभी हमारी इस मुल्क में समझ में तीस वर्ष उन्तीस वर्ष औसत उम्र है तो 80 वर्ष का बूढ़ा मिल जाता है 30 वर्ष की उम्र में अगर 90 वर्ष का बूढ़ा मिल सकता है तीन गुना तो 100 वर्ष की उम्र में 300 वर्ष का बूढ़ा आसानी से मिल जाएगा आज भी रूस में कोई एक से ऊपर लोग डेढ़ वर्ष की ऊपर के उम्र के सारी दुनिया सब बदलती चली जा रही है लेकिन हमारे ढांचे तय हम कहते हैं कि यहां गेहूं की कमी खाने की कमी कपड़े की कमी और कुछ हम इस ढंग से कहते हैं कि जैसे हमारे बस में कुछ भी नहीं पांच हजार साल से हम भूखे और नंगे हमारे ढंग ऐसे हैं कि हम भूखे और नंगे आगे भी पांच हजार सालों तक रहेंगे इसमें गलती न जमीन की है ना आकाश की गलती है तो हमारी है हमारे सोचने के ढंगों की हमारे सोचने के ढंगों की गलती है 1940 के बाद रूस ने अपनी ट्रेनों में कोयले की जगह गेहूं जलाया क्योंकि कोयला ज्यादा कीमती मालूम पड़ा गेहूं सस्ता मालूम पड़ा गेहूं जलाना आसान मालूम पड़ा क्योंकि गेहूं हर साल पैदा हो सकता है और कोयले को पैदा होने में लाखों साल लग जाते हैं कोयला बनने में लाखों साल लग जाते हैं तो कोयला बहुत कीमती चीज है कोयले को मत जलाओ एक ही सांस जमीन पर एक मुल्क अपने ट्रेन के इंजनों में गेहूं जलाएगा और दूसरे मुल्क को पेट में जलाने के लिए भी गेहूं नहीं है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि बात क्या है और ऐसा नहीं है कि रूस या अमेरिका हमेशा से धनवान थे इधर 50 साठ वर्षों में धन पैदा हुआ है नहीं तो वे भी हमारे जैसे ही गरीब थे और ये भी ध्यान रहे अमरीका के जो मूल लेवासी है वो आज भी गरीब है की जमीन की खूबी नहीं है काउंट के एक जर्मन विचारक हिंदुस्तान से वापस लौटा उसने अपनी किताब में एक अजीब बात लिखी मैं पढ़ रहा था तो बहुत हैरान हुआ। उसने लिखा कि, हिंदुस्तान एक अमीर देश है जहाँ गरीब आदमी रहते मैं पूछने लगा अपने मन में के इस आदमी को क्या हो गया अगर देश अमीर है तो गरीब आदमी कैसे रह सकते हैं और अगर गरीब आदमी रहते हैं तो अमीर देश कहने का मतलब क्या है लेकिन फिर मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है वो ये कह रहा है कि देश तो अभी अमीर हो सकता है लेकिन रहने वाले लोगों की बुद्धि रहने वाले लोगों का मन रहने वाले लोगों के सोचने के ढंग सब गरीबी के वो अमीर कभी भी नहीं हो सकते अगर इस देश को अमरीका जैसे लोग रहने को मिल जाएं, तो अमरीका गरीब देश हो जाए इस मुल्क के मुकाबले सब हमारे पास सिर्फ एक हमारे पास सोचने वाला मस्तिष्क नहीं है और हमारे हजारों साल की आते सोचने की नहीं है सोचने से बचने की जहाँ सोचने का सवाल आए वहीं हम बच जाना चाहते हैं बचने की कोई भी तरकीब मिल जाए तो हम फौरन हाथ जोड़ के मंदिर में बचने को निकल जाएंगे हम सोचेंगे नहीं विचार नहीं करेंगे कि क्या किया जाए अब मैं भी बिहार था बिहार में हजारों अकाल पढ़ चुके हैं बुद्ध के जमाने से लेके अब तक निरंतर अकाल पढ़ता रहा है लेकिन बिहार के आदमी ने कुछ भी नहीं किया बिहार की जमीन के नीचे बहुत पानी है लेकिन उसने कुएं नहीं खोदे वो हर बार अकाल की प्रतीक्षा करता है फिर भीख की प्रतीक्षा करता है और चलता चला जाता है वो कुछ नहीं करता जब अकाल आता है तब स्वीकार कर लेता है कि देख दो जब अकाल चला जाता है तब अपने फिर जैसा काम चलता था करने लगता है अकाल जब आ जाता है तो देश भर के नेता दान मांगने निकलने पड़ते हैं लेकिन जब अकाल चला जाता है तब कोई फिक्र नहीं करता की फिर हालत वही है कल फिर अकाल आ जाएगा उसमें कोई बदलाहत नहीं होती उसमें कोई बदलाहत नहीं होती एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री ने एक किताब लिखी है 1975 किताब का नाम है और उस किताब में घोषणा की और ये घोषणा सही हो सकती है उन्होंने लिखा है कि 1975 और 1980 के बीच हिंदुस्तान में इतने बड़े अकाल के पड़ने की संभावना है जिसमें दस करोड़ लोगों से लेकर बीस करोड़ लोगों तक की मृत्यु हो सकती और उसका कहना है इतना बड़ा अकाल दुनिया के इतिहास में कभी भी नहीं पड़ा जितना हिंदुस्तान में जल्दी पड़ेगा लेकिन हम ये सुन लेंगे और जो हम कर रहे थे वो करते चले जाएंगे कि जब उन्नीस सौ अठहत्तर आएगा तब देखेंगे फिर भगवान तो सदा सांथ है फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे फिर और यज्ञ करेंगे और बड़े यज्ञ करेंगे भगवान साथ नहीं तो कम से कम साधु संन्यासी तो भगवान के एजेंट तो साथ हैं ही उनसे फिर प्रार्थना करेंगे कि और हम उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं और वही हमें गलत बातें सुझा रहे हैं वे हमें वही बातें फिर सुझा देते हैं जो हजार बार सुझाई और जिनका कोई फल नहीं हुआ है लेकिन हम सोचने को तैयार भी नहीं जब मुसीबत आती तब फिर वही गुरु मिल जाते हैं फिर हम उन्हीं से पूछने चले जाते हैं। हम उन्ही से पूछते चले गए हमने कभी खुद सोचा नहीं कि हम एक बार अपने से सोचे कि ये क्या स्थिति है और अब हमें सोचना ही पड़ेगा अन्यथा आने वाले भविष्य में न केवल हम गरीब होंगे भूखे होंगे बल्कि ये भी हो सकता है कि अंतरिक्ष में जो लोग गति कर गए उनके मुकाबले हमारी चेतना और आत्मा भी पिछड़ जाए ये भी हो सकता है ये बिल्कुल संभावना पक्की होती चली जाती है कि जैसे हम हम जी रहे हैं हमारे पास ही जंगल में आदिम आदमी भी जी रहा है करीब करीब हम आने वाले पचास वर्षों में उस जगह पहुंच जाएंगे जो हमारे और आदिम आदमी के बीच में है आदिवासी और हमारे बीच में जो फासला है वो फासला हमारे अमरीका हमारे और रूस और हमारे यूरोप के बीच में पैदा हो जाए आज भी सारी दुनिया हमसे बहुत डरी हुई क्योंकि वो देखती है कि ये विकमंगों का भारी जंजाल इतना बड़ा है कि इसे तप्त करना मुश्किल है और ये कुछ करने को राजी नहीं है सोचा था उन्होंने 20 साल पहले की कुछ सहायता हम देंगे तो ठीक हो जाएगा सब लेकिन उनकी सहायता से सिर्फ हम एक काम करते हैं कि हम और बच्चे पैदा करते हैं हम अपनी समस्या और बड़ी कर देते हैं और इतना खतरा उनको पैदा हो गया है कि अगर ये हालतें बनती चली जाती हैं पूर्व के मुल्कों की विशेषकर भारत जैसे मुल्कों की संख्या बढ़ती चली जाती है गरीबी बढ़ती चली जाती है भोजन कपड़े कम होते चले जाते हैं सब मुश्किल होता चला जाता है तो सारी दुनिया का सुख चैन खतरे में क्योंकि तो इतने बड़े दुख को झेलना भी एक किसान जमीन तो बहुत कठिन है लेकिन हम क्या कर रहे हैं अगर हम अपनी जिंदगी के सवालों को चारों तरफ देखें अखबार उठाकर देखें तो मुझे नहीं लगता कि हम जिंदगी के किस, किसी बड़े मसले पर विचार भी कर रहे हैं हम किस बात पर विचार करते हैं हम विचार करते हैं नर्मदा का जल मध्य प्रदेश का है कि गुजरात का हम जैसे ना समझ खोजने ही मुश्किल है हमारे अखबार क्या विचार करते हैं कि एक जिला मैसूर में रहना चाहिए कि महाराष्ट्र में इसमें गोली चलेगी एक कारखाना औरंगाबाद में बने कि अहमदनगर में गोली चलेगी हम जिन समस्याओं से बातें करते हैं वो समस्याएं नहीं है बीमारियां और जिंदगी के सामने जो समस्याएं मुंह बाके खड़ी हैं उनकी तरफ हम विचार ही नहीं करते उनको हम देखते ही नहीं जब हमें पकड़ लेती है गर्ग से तब हम चिल्लाते हैं रोते और फिर एक ही उपाय रह जाता है कि हम भगवान से प्रार्थना करें क्योंकि जब हम कुछ कर सकते थे वो समय हम खो देते और जब कुछ भी नहीं किया जा सकता असहाय हो जाते हेल्पलेस हो जाते हैं तो फिर भगवान से प्रार्थना करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रह जाता और ध्यान रहे भगवान ने अगर कभी किसी की सुनी भी होगी तो उन लोगों की तो कभी नहीं सुनी जो सिर्फ प्रार्थनाएं करते अगर कभी सुनी भी होगी तो उन लोगों की सुनी होगी जो भगवान को भी मजबूर कर देते जो इतना करते हैं कि भगवान को भी मान ही जाना पड़ता है कि कुछ करो अगर कहीं कोई भगवान है तो वो भी उनको ही मानता है जो कुछ करते हैं। स्वामी राम जापान गए थे रास्ते में जिस जहाज पे सवार थे एक बूढ़ा जर्मन भी उस जहाज पर था जिसकी उम्र कोई नब्बे वर्ष होगी वो वर्ष की उम्र में चीनी भाषा सीख रहा था चीनी भाषा सीखना कठिन मामला है शायद पृथ्वी तो उतनी कठिन कोई दूसरी भाषा नहीं उसका कारण है कि चीनी भाषा के पास कोई वर्णमाला नहीं कोई अल्फाबेट नहीं कोई एबीसीडी का खजा कुछ भी नहीं चीनी भाषा पिक्चोरियल है चित्रों की भाषा है एक एक शब्द के लिए एक एक चित्र है अगर झगड़ा लिखना है लड़ाई लिखनी है तो लड़ाई के लिए कोई शब्द नहीं है सिर्फ एक छप्पर के नीचे दो औरतें बैठी हुई है एक छप्पर के नीचे दो औरतों का बैठे मतलब झगड़ा होता है छप्पड़ बना है और प्रतीक में दो और पे बैठी ये झगड़ा हो गया तो इस तरह कम से कम एक लाख शब्द सीखने पड़े तब कहीं साधारण चीनी का ज्ञान होता है नब्बे वर्ष का बूढ़ा चीनी भाषा सीख रहा है पागल हो गया राम को लगने लगा इस बूढ़े को क्या हो गया वो सुबह से लेकर जांच के, के डेप पर जो चीनी भाषा सीखने बैठता है तो कब सूरज डूब जाता है उसे पता नहीं चलता जब अंधेरा घिरा उसकी बूढ़ी आकर थक जाती है तब वो अंदर वापिस लौटता है दो तीन दिन में राम रामतीर्थ ने उससे पूछा कि आपको पता है की मैंने सुना है चीनी भाषा सीखने में कम से कम दस साल लग जाते आप कब सीख पाओगे आपकी कितनी उम्र हो गई उस बूढ़े आदमी ने कहा की उम्र उम्र का हिसाब भगवान रखता होगा इस काम मैं नहीं पड़ता यहाँ काम से फुर्सत कहां है रामसी ने कहा वो तो ठीक है लेकिन फिर भी 10 साल लग जाएंगे सीखने में आपके बचने की उम्मीद कम उस बूढ़े आदमी ने नब्बे साल का मेरा अनुभव कहता है कि नब्बे साल तो मैं बचा मरने की संभावना रोज थी कभी भी मर सकता था जिन दिन पैदा हुआ उस दिन के बाद हर रोज मर सकता था नब्बे साल तो मैंने मरने को धोखा दे दिया नब्बे साल का उनको ये कहता अभी तक नहीं मरा तो जरा विश्वास बढ़ता है कि जी सकता हूँ और भी जी सकते हूँ लेकिन तुम्हारी उम्र कितनी रामपीत बहुत मुश्किल में पड़ गए उनकी उम्र उस समय तीसरी वर्ष थी तुम्हारी उम्र कितनी रामपीत ने कहा मेरी उम्र तो तीसरी वर्ष उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटे मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा देश क्यों बूढ़ा हो गया है तुम कुछ भी नहीं करते तुम सिर्फ मौत की प्रतीक्षा करते हो तो बूढ़े तो हो ही चाहते तो इस बूढ़े ने कहा कि मेरी तो ख्याल ये है कि अगर भगवान कहीं भी है तो इस बूढ़े को देखेगा इतना श्रम करता तो कुछ तो दया करता होगा और अगर नहीं है तब उसकी फिक्री छोड़ देनी चाहिए और अगर कहीं है तो इस बूढ़े को बच्चे की तरह मेहनत करते देखते तो सोचता होगा कि अभी इसे और, और, और।, और ये हैरानी की मैंने घटना सुनी है की वो बूढ़ा पंद्रह साल जिंदा रहा उसने न केवल चीनी भाषा सीखी बल्कि न केवल चीनी किताबे पढ़ी एक चीनी भाषा में किताब भी लिख छोड़ गया और रामती तो दो साल बाद समाप्त हो गए वो आदमी 105 साल जीया। मैं मानता हूं कि उसके जीने में उसकी जो जीवंत तो धारणा है वो बहुत कीमती रूप से हाथ बताई होगी और इतनी जद्दोजहद जो जिंदगी के लिए कर रहा हो उसके लिए भगवान भी अगर कहीं हो तो थोड़ा ख्याल रखना जरूरी पड़ेगा और रूस ने उन्होंने सारे रेगिस्तानों को बदल के खेत बना दिया और हमारे सब खेत धीरे धीरे रेगिस्तान बने जाते हैं उन्होंने जहाँ कभी कुछ पैदा नहीं हुआ था वहां सब पैदा करके बता दिया जहाँ कभी पानी की बूंद नहीं गई थी वहां नदियां पहुंचा दी उन्होंने जहाँ कुछ भी नहीं होता था वहां बहुत कुछ करके दिखा दिया जहाँ कल बिल्कुल रेगिस्तान था आदमी जैसे जगह में प्रविष्ट नहीं हुआ था वहां सुंदर गांव बना दिए तो भगवान अगर कहीं भी है तो उनके श्रम की प्रार्थना को सुनता होगा हमारी श्रमहीन प्रार्थना कहीं भी नहीं सुनी गई है आज तक तो नहीं सुनी गई है अभी भी हम श्रमहीन प्रार्थना ही किए चले जाते हैं नहीं ऐसी इंपोर्टेंट प्रेयर्स ऐसी नपुंसक प्रार्थनाएं न सुनी गई है न सुनी जा सकती लेकिन हम सोचने को राजी नहीं है हमने सोचना ही छोड़ दिया है हमारे बच्चे भी नहीं सोच रहे हम सिर्फ अंधों की भीड़ की तरह चलते चले जाते क्या ये उचित है यही सवाल पूरे मुल्क में जगह जगह में लोगों से पूछता हूं क्या ये उचित है क्या ये हितकर है कि हम इस तरह अंधों की भांति चलते चले जाएं या कि हम जिंदगी के संबंध में कोई निर्णय लें जिंदगी को अच्छा बनाने की कोई कोशिश करें नहीं हमने ऐसी व्याख्याएं तय कर ली है जिनसे जिंदगी को अच्छा बनाने का सवाल ही खत्म कर दिया हमने जिंदगी में इस तरह की तरकीबें खोज ली हैं जिस तरह सोचने की जरूरत न काम करने की जरूरत ना कुछ बदलने की जरूरत अगर एक आदमी गरीब है तो हम कहते हैं वो अपने भाग्य के कारण गरीब है एक आदमी अमीर है तो हम कहते हैं अपने भाग्य के कारण अमीर तो फिर मानना चाहिए कि हिंदुस्तान में सब भाग्यहीन पैदा होते हैं और अमरीका भगवान कुछ ज्यादा करता है सब भाग्यवान वही पैदा हो जाते हैं और कोई आदमी गरीब है तो हम कहते हैं पिछले जन्मों में पाप किए होंगे इसलिए गरीब है कोई आदमी अमीर है तो पिछले जन्मों में पुण्य किए होंगे तो फिर भगवान इस मुल्क को क्या कोई नरक समझ रहा है कि सब पापियों को यहीं भेजता चला जाता एक ही मतलब होगा इसका कि सब पापी यहीं पैदा हो जाते सब पुण्यात्मा कहीं और पैदा हो जाते हैं सब पापी यही पैदा हो जाते क्या ये ये ये ठीक मालूम पड़ता है नहीं ये व्याख्या ही गलत है सच बात यह है कि गरीबी मिटाने के संबंध में चिंतन करना पड़े इससे हम बच गए हमने एक एक्सप्लेनेशन खोज लिया कि गरीब आदमी पिछले जन्मों के कारण होता है अब सोचने की कोई जरूरत ना रही बात खत्म हो गई अब अपना अगले जन्म सुधारो इस जन्म में तो कुछ हो नहीं सकता ये तो पिछले जन्म से हुआ है तो हमने बात टाल पीछे और बात टाल आगे और आज आज हम कुछ भी करने से बच गए न सोचने की जरूरत न कुछ करने की जरूरत इस तरह की आत्मघाती धारणाएं छोड़नी पड़ेगी मैं नहीं कहता हूं कि जो मैं कहूं वो सही है मैं कहता यह कोई भी कुछ कहे किसी के कहने से कुछ सही नहीं होता हम सबको सामूहिक चिंतन के लिए तैयारी दिखानी चाहिए और एक एक सवाल को वापस जगह लेना चाहिए मुल्क के सामने सारे सवाल खड़े कर देने चाहिए और मुल्क के आने वाली पीढ़ों पीढ़ियों को विश्वास में नहीं ढालना चाहिए बहुत हो चुका विश्वास उन्हें विचार की प्रक्रिया में गति देनी चाहिए स्कूल और कॉलेज में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी सिखाने का हमारा ढंग ऐसा ही है कि वो भी वहां से विचारवान होकर वापस नहीं लौटते वो भी विचारवान होकर वापस नहीं लौटते वो वहां से विज्ञान सीख के लौटते है लेकिन उनके दिमाग का ढांचा वही है जो पुराना था वो विज्ञान को भी पकड़ लेते हैं अंधे की तरह उनको ये पता नहीं है कि विज्ञान को अंधे की तरह पकड़ना खतरनाक है क्योंकि विज्ञान रोज बदल जाता है जो हम विश्वविद्यालय से पढ़ते आते हैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तब तक सच में विज्ञान बदल गया होता है पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है अंधे की तरह सोचने की जरूरत है विचारने की जरूरत है ताकि मैं जिंदगी को सीधा सीधा हल करने के लिए कुछ कर सकू और अगर एक बड़ा मुल्क सोचने लगे इतना बड़ा मुल्क है हमारा अगर यहाँ विचार की प्रक्रिया मुक्त हो जाए तो शायद हम जीवन को सब तरफ से बदलने में समर्थ हो सकते हैं अब गरीब रहने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ अज्ञान गरीब बनाए हुए अब इतनी बीमारियां झेलने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ अज्ञान बीमारियां बनाए हुए अब पृथ्वी को नरक और दुख बनाने की कोई जरूरत नहीं है विज्ञान ने इतनी शक्तियां मुक्त कर दी है कि अगर हमारे मन विचार हो तो हम उन सारी शक्तियों से जमीन को स्वर्ग बना सकते हैं लेकिन ये नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे मन पुराने हैं और उनका ढांचा बिल्कुल बंद है क्लोज है सब दिमाग बंद है जैसे कोई आदमी सब द्वार दरवाजे बंद करके भीतर अपने मकान में छिप गया हो वो न द्वार खोलता है ना दरवाजा खोलता है ना सूरज की रोशनी आती ना हवाएं आती वो भीतर ही सड़ता और मरता है ऐसे हम बंद हैं। नहीं खुला हुआ मस्तिष्क चाहिए सब तरफ से खुला हुआ गीता पर संदेह चाहिए रामायण पर संदेह चाहिए कृष्ण पर गांधी पर बुद्ध पर महावीर पर संदेह चाहिए तो मन खुलेगा तो मन मुक्त होगा तो हम सोचना शुरू करेंगे लेकिन हम कहते हैं महावीर महावीर सर्वज्ञ थे उन्होंने जो जान लिया वो हमेशा के लिए सत्य, थे और हमारी किताब में जो लिखा है चांद के बाबत वो सही है शंकराचार्य भी ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पहली तो बात यह है की चांद पर गए ही नहीं लोग ये सब झूठी अफवाह है दूसरा अगर ये चले भी गए हो तो ये वो चांद नहीं है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो चांद बहुत आगे है हम किस तरह अपने दिमाग को बंद किए बैठे एक बुरी औरत ने मुझे आके कि सुना अपने शंकराचार्य ने क्या कहा मैंने कहा मैंने सुना अगर मुल्क समझदार होगा तो ऐसे लोगों के मस्तिष्क का इलाज करवाना चाहिए उस बुरी औरत ने कहा आप क्या कहते हैं हमारे वो जगत गुरु ने वो जो कहते हैं वो ठीक कहते है। मैंने वो तुम्हें लगता, है। तुम्हें लगता रहेगा कल वो तो पागल सिद्ध होंगे उनके पीछे चलने वाली पूरी जमाते भी पागल सिद्ध हो जाएंगी लेकिन हम चले चले जाएंगे हम चलते चले जाएंगे मैं भी पटना था शंकराचार्य मेरे साथ थे इसी मंच पर उन्होंने वहां से कहा उन्होंने कहा कि स्त्रियों को शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं क्यों क्योंकि उन्होंने कहा हिंदू धर्म ने स्त्री जाति को इतना आदर दिया है कि अब और शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती और उन्होंने ये भी बड़ी मजे की बात कही और लोग सुन रहे हैं और कोई इनकार नहीं करता उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम में किसी स्त्री को अगर डॉक्टर होना हो तो डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी हमारा हिंदू धर्म इतना महान है हमारा देश की बस डॉक्टर से शादी कर लो स्त्री डॉक्टर हो जाती पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं और जो स्त्रियां बैठी थी उन्होंने ताली बजाई और उन्होंने प्रशंसा जाहिर की वो बड़ी खुश हुई कि इतनी सरलता से हिंदुस्तान में डॉक्टर नहीं हो जाती न पढ़ने की न कोई जरूरत डॉक्टर की औरत हो जाना काफी ये अगर इस भांति हम सोचेंगे तो हम सोच रहे हैं कि हम सोच ही नहीं रहे हैं। और इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं सुने चले जा रहे हैं इस तरह के काम किए चले जा रहे हैं सारी दुनिया हम पे हंसती सारी दुनिया ख्याल करती इस पूरे मुल्क को क्या हो गया कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे मुल्क में बहुत जमाना हुआ तफसो उसका दिमाग जंग खा गया हो अब वो सोचता ही नहीं और हो जाता है अगर आप पैर का बहुत दिन उपयोग ना करें दो साल पैर को बांध लें तो फिर पैर नहीं चल सकेगा इसमें पैर का कोई तसूर नहीं अगर दो साल एक आंख अंधेरे में रह जाए आंख बंद कर ले तो फिर आंख रोशनी में बाहर नहीं आ सकेगी आएगा तो आंख बंद हो जाएगी आंख देखने की क्षमता खो देगी ताकत खो देगी रोशनी घबराने वाली हो जाएगी और अगर एक आदमी हजारों वर्ष तक एक जाति एक समाज सोचना बंद कर दे तो सोचना खत्म हो जाता हम जो करते हैं वही जारी रहता है हम जो करते हैं उसमें धार आती चली जाती है हम जो करते हैं वो पहना हो जाता है हम जो करते हैं वो विकसित होता है जो हम नहीं करते वह विकसित हो जाता है हमने विचार नहीं किया विचार में, में जंग लग गई है इसलिए हम किसी चीज में कोई विचार नहीं कर पाते नि असहाय धारा में खड़े हैं जीवन की जहां धक्के लग जाएंगे गुलामी आएगी तो गुलाम हो जाएंगे आजादी आएगी तो आजाद हो जाएंगे या आजादी की गुलामी जैसी स्वीकृत हो जाती है इसमें कुछ होता नहीं हमारे भीतर अगर कल गुलामी आ जाए तो हम फिर गुलाम हो सकते हैं कोई हमें तकलीफ नहीं है बीमारी आएगी तो राजीव हो जाएंगे गरीबी आएगी तो ठीक है मरेंगे अकाल पड़ेगा तो ठीक है बाढ़ आएगी तो ठीक है जो भी होगा हम स्वीकार कर लेंगे हम आदमी हैं कि हम यंत्रों की भांति हो गए हैं कि जो भी होता है हो जाता है हम देख लेते हमारा जिंदगी से कोई संघर्ष नहीं है हम जिंदगी को बदलने की कोई तत्परता नहीं दिखाते क्या हमारे भीतर सारी आत्मा खो गई है और आत्मा की हम निरंतर बात करते हैं ऐसा लगता है कि आत्मा कोई रेडीमेड चीज क्या बाजार में गए खरीद लीजिए ये किताब पढ़ ली और आत्मा मिल गई कि राम राम जप लिया और आत्मा मिल गई आत्मा सिर्फ उनको उपलब्ध होती है जो जिंदगी की सारी कुरूपता सारे दुख जिंदगी के सारे अज्ञान अंधकार से लड़ते हैं सिर्फ उनको आत्मा उपलब्ध होती है आत्मा संघर्ष का फल के पास सब सत्य हो जाते हैं, उनके पास बातें रह जाती गरीब आदमी से पूछो तो हमेशा धन की बात करता हुआ मिलेगा और बीमार आदमी से पूछो तो हमेशा स्वास्थ्य की बात करता मिले बीमारों के अलावा स्वास्थ्य की कोई बात ही नहीं करता स्वस्थ आदमी जीता है बात करने की फुर्सत कहाँ है बीमार आदमी बैठ के स्वास्थ्य की बात करता है नेचुरोपैथी की किताब पढ़ता है कि स्वास्थ्य क्या चीज है स्वस्थ कैसे हुआ जाए स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है स्वास्थ्य खो गया तो स्वास्थ्य की परिभाषा और डेफिनेशन में वक्त लगाता है स्वस्थ आदमी स्वास्थ्य को जीता है फुर्सत कहाँ है कि बैठ के स्वास्थ्य की किताब पढ़े आत्मा खो जाए तो मुल्क भर आत्मा की बातें करने लगता है परमात्मा हो जाए तो परमात्मा की बात शुरू हो जाती है। जो खो जाता है उसकी बात होती है। लेकिन भ्रम यह होता है कि हम चूंकि आत्मा की बहुत कर, बातें करते हैं इसलिए आत्मवादी है नहीं हम आत्मवादी बिल्कुल भी नहीं है आत्मा पाने का हमने कोई उपाय ही नहीं किया विचार ही नहीं किया संघर्ष ही नहीं किया चुनौती ही नहीं ली कोई चैलेंज नहीं लिया तो आत्मा कैसे पैदा हो जाएगी आत्मा पुकारी नहीं गई सिर्फ सिर्फ बातें कर रहे हैं एक छोटी सी घटना अपनी बात में पूरी करूंगा एक मित्र ने मुझे अमेरिका से एक पत्रिका भेजी उस पत्रिका में एक लेख था मजाक का लेख था उस लेख में किसी सारी दुनिया की जातियों के बाबत कुछ मजाक किए थे लिखा था कि अगर अंग्रेज को शराब पिला दी जाए तो अंग्रेज बिल्कुल चुप हो जाता है फिर उससे एक शब्द भी निकलवाना बहुत मुश्किल में वैसे अंग्रेज चुप रहता है अगर अंग्रेज के साथ सफर करने मिल जाए डबे में ट्रेन की तो वो आपको स्वीकार भी नहीं करेगा कि आप है 24 घंटे भी आप साथ होंगे तो वो ऐसे रहेगा जैसे वो अकेला अपने में बंद वो आपसे बातचीत नहीं करेगा अगर शराब पिला दी जाए तो उसका गुण और पूरे रूप में निखर आता है फिर वो बात करते ही नहीं अगर फ्रांसीसी आदमी को शराब पिला दी जाए तो वो नाचने गाने लगता है एकदम वो वैसे नाचते गाता रहता है और अगर डच को शराब पिला दी जाए तो एकदम भोजन पे टूट पड़ता है वैसे भी डच आदमी भोजन करने बैठता है तो उसे टेबल से तो उठाना आसान बात नहीं तो सारी दुनिया के लोगों के बाबत सिर्फ भारत उसमें छूट गया तो मेरे एक मित्र ने अमेरिका से मुझे पत्रिका भेजी और पूछा जिसमें भारत के बाबत कुछ भी नहीं आप मुझे कहें अगर भारतीय को शराब पिला दी जाए तो वो क्या करेगा मैंने कहा उसका जाहिर है अगर भारतीय को शराब पिला दी जाए वो उपदेश देना शुरू कर देगा वो फौरन आत्मा परमात्मा की बातें शुरू कर दे गरीबी की वजह से शराब तो मिलती नहीं इसलिए बिना शराब के बातें करनी पड़ती शराब मिलना भी आसान तो नहीं है तो आत्मा परमात्मा की बात बिना उसके करनी पड़ती है लेकिन हम सिर्फ बातचीत करने वाली कौन है हमने करना बंद कर दिया है जीना भी बंद कर दिया है क्योंकि हमने सोचना ही बंद कर दिया है आदमी की गहरी से गहरी आत्मा का विचार तत्व है आधार है बुनियाद है थिंकिंग सोचना आधार है आदमी के जीवन का बस तो सोचने की वजह से आदमी जानवरों से अलग है अगर आदमी भी सोचना बंद कर दे तो वो जानवरों जैसा हो जाता है भारत में करीब करीब हालत ऐसी हो गई अगर किसी छोटे गांव में जाकर देखें, तो आदमी भी वहीं सो रहा है भैंस भी वहीं बंधी है गाय भी वहीं खड़ी है बैल भी वहीं खड़ा है और आदमी भी वहीं सो रहा है अगर बहुत गौर से देखे तो मैं बड़ी समानता मालूम होती वो गाय बैल और वो आदमी में कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं मालूम पड़ता वो सब एक सांस खड़े हुए वो सब चुपचाप जिए जा रहे हैं फिर गऊ को माता मानने वाले लोग निश्चित ही गऊ के बेटे से ज्यादा हो भी नहीं सकते सोचना छोड़ के हमने मनुष्यता की संघर्ष की जो यात्रा है वो छोड़ दी, खड़े हो गए पशुओं की तरह कोई विकास नहीं कोई गति नहीं कहीं कोई जाना नहीं चुपचाप खड़े स्टैटिक कॉन्टेक्ट रुके हुए और मृत ये आगे नहीं चलना चाहिए नहीं चल सकता है न चलना उचित है इसे हम तोड़े तोड़ने के लिए कोई भीड़ की जरूरत नहीं एक एक आदमी सोचना शुरू कर दे अपनी तरफ से तो हजार चीजें टूटना शुरू हो जाएंगी सोचेगा तो शायद ताबीज खोल के फेंक देगा कि क्या मैंने नासमझी बांध रखी सोचेगा तो शायद पूछेगा ये पत्थर का लाल रंग लगा हुआ है तो इससे यह हनुमान जी हो गए सोचेगा तो पूछेगा मंदिर और मस्जिद का झगड़ा अच्छे आदमियों का हो सकता है सोचेगा तो पूछेगा सोचेगा तो, पूछेगा। सोचेगा तो हजार प्रश्न उठेंगे और जब प्रश्न उठेंगे तो जवाब खोजने पड़ेंगे और अगर जवाब नहीं मिलेंगे तो फिर गलत को पकड़ने की बात छोड़नी पड़ेगी जवाब मिलेंगे तो ठीक हमारे हाथ में आएगा सोचना एक कठिन प्रक्रिया है तकलीफ देस है मुश्किल है क्योंकि सोचना कन्वीनियंट नहीं है सुविधापूर्ण नहीं है न सोचना बहुत सुविधापूर्ण है कोई और हमारे लिए सोच देता है हम उसको मान लेते हैं हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता और हम सब काम दूसरों से लेने के आदि हो गए हैं और वो भी हम उनसे ले रहे हैं जो कभी क्या कृष्ण को हुए कितना जमाना हुआ अब बेचारे कृष्ण ने सोचा होगा हम उन्हीं के सोचने से काम चला रहे हैं हम रोज गीता पढ़ लेते हमारे बड़ बड़े बड़े महात्मा भी गीता ही में खोजते रहते हैं कि कहाँ उत्तर मिल जाए जिंदगी अभी सवाल उठाती वो गीता खोज लेते वो तो पूछते हैं कि कृष्ण कहीं उत्तर दे दे तो कृष्ण ने सोचना पूरा कर दिया अब हमारा काम यह है कि हम उसी को उधार लेते चले जाएं, बारोट बात उधार जीते चले जाएं। हम नहीं सोचेंगे तो हमारे भीतर कृष्ण कभी पैदा नहीं हो सकता गीता पढ़ने से कृष्ण पैदा नहीं होता कृष्ण की भांति उतनी ही तीव्रता से सोचने वाला आदमी कृष्ण जैसा चेतना को आत्मा को उपलब्ध होता है ये मैं इसलिए कहता हूं कि शायद आपके मन से कहीं चोट पड़ जाए और आप सोचना शुरू कर दें नहीं कहता मेरी बात मान ले जो आदमी ऐसा कहता मेरी बात मान ले वो आदमी सोचने को बल नहीं देता सोचने को जड़ से काटता है किसी की बात मत मानना बहुत दिन हो चुके हैं बहुत लोगों की बातें मानते मानते कभी अपने भी खोजना और जिंदगी में ख्याल ले लेना पक्का कि अगर मेरे पास अपना कोई विचार नहीं तो मैं बेकार जिया मरने के पहले कम से कम कुछ तो मेरे पास अपना विचार हो कि मरते वक्त भगवान के सामने खड़ा हूं तो कह सकूं नहीं हूँ खड़े होंगे तो सिवा उधारी की हमारे पास कुछ भी नहीं होगा भगवान पूछेगा तुम्हारा अपना क्या है तुमने खुद सोचा था कुछ जिया था कुछ तुमने चेतना चितनी विकसित की हम कहेंगे नहीं हम तो गीता पढ़ते थे रामायण याद करते थे हम तो गुरुओं को मानते थे महात्माओं के पीछे चलते थे हमें सोचने की जरूरत क्या हमारे मुल्क में बहुत महात्मा वो सब काम कर देते हैं वो भगवान कहेगा मैंने उन महात्माओं को पूछा वो महात्माओं के पीछे चलते थे तुम पीछे ही चलते रहे तुमने खुद कभी नहीं सोचा और जो आदमी खुद नहीं सोचता वो खुद कभी हो ही नहीं पाता उसको बींग नहीं मिलता वो आदमी व्यक्ति नहीं बन पाता और जो आदमी व्यक्ति बनने से बच गया वो कैसे धार्मिक होगा वो कैसे सत्य को जानेगा वो कैसे प्रभु के मंदिर में प्रवेश पा सकता है उसके मंदिर में प्रवेश पाने की पहली शर्त है व्यक्ति होना इंडिविजुअल होना अपना कुछ लेके जाने पड़ेगा वहां चढ़ाने को समर्पण भी वो मांगेगा तो अपना तो कुछ होना चाहिए देने को हमारे पास अपना क्या है इसे थोड़ा पूछना खोजना सोचना तो शायद एक धारा फूट पड़े और अगर इस देश में थोड़े से लोग भी सोचने लगे तो इस देश का पुरानापन मिट जाए नई आत्मा पैदा हो जाए इसकी जड़ता टूट जाए चेतना विकसित होने लगे धारा खुल जाए तो शायद पृथ्वी पर हम फिर पैर खड़े करने में समर्थ हो जाएं। वे दूसरे लोग चांद पर पैर खड़ा कर रहे हैं और हम पृथ्वी पर ही डगमगा रहे हैं की कब गिर जाए वे दूसरे लोग पैर जमा के चांद पर खड़े हो गए हैं और हम हम उस पृथ्वी पर ही खड़े नहीं रह सकते जहां हजारों वर्ष से खड़े हैं पैर डर है वहीं से हम गिर सकते हैं ये शोभा योग नहीं है लेकिन हम होशियार लोग हैं हम ये देखते नहीं हम तो पुरानी गाथा चिल्लाए चले जाते हैं कि हम जगत गुरु है हम सारी दुनिया के नेता सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कोई नहीं देख रहा किसी की तरफ सब अपनी तरफ देख रहे हैं और इस भ्रम में मत रहना की सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कोई नहीं देख रहा कोई नहीं देख रहा है किसी को देखने की फुर्सत भी नहीं जरूरत भी नहीं किसी की तरफ देखने की और कोई हमारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा कि हम आए और उसको बोध दें और ज्ञान दें हमारी हालत बता रही है कि हम अज्ञान की गहरी से गहरी पतों में पड़े हमसे ज्ञान देने कौन आएगा हम सबूत है ना हमसे कौन पूछेगा और हमारी देने की सामर्थ्य क्या है जिन्हें रोटी मांगनी पड़ रही हो वे और कुछ क्या दे सकते हैं नहीं हम धोखा न दे अपने को झूठी बातों में न डाले स्थिति को समझे सोचे कम से कम नए बच्चों नई पीढ़ी नए, नए युवकों विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं तुम सोचना तुम अपने पिता की बात मत मान लेना तुम अपने गुरु की बात मत मान लेना तुम सोचना अगर ठीक लगे तो मानना न ठीक लगे तो लड़ना मत मानना सोरबोन विश्वविद्यालय पर विद्यार्थियों ने एक बड़ी भारी तख्ती लगा दी है फ्रांस में अलग करने की कोशिश की उन्होंने कही तख्ती अलग नहीं होगी तख्ती बड़ी छोटी है लेकिन बड़ी अद्भुत है तख्ती पे लिखा हुआ है प्रोफेसर यू आर ओल्ड लिखा है अध्यापक आप बूढ़े हो चुके ये तख्ती सोरबन विश्वविद्यालय की बड़ी बिल्डिंग पर सामने लगी है बहुत कोशिश की बहुत झगड़ा हुआ विद्यार्थियों का ऐसे अलग नहीं होने देंगे इसको प्रत्येक प्रोफेसर को पढ़ते निकलना चाहिए रोज की आप बूढ़े हो गए और कृपा करके ध्यान रखें हमको बूढ़े बनाने की कोशिश मत करे